तदेशनाथापुरापमे तमोजनी क्रोधवशोप्यही संसारचक्रे भ्रमत शरीरिणो यदीक्षत सवक्ष नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधे नए अगुणा विकाराय नमस्ते प्राकृताय चालाय कालनाभाय कायव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्ते तद विश्वेतवेश भूतमतेन्द्रिय प्राण त्रिगुणे त्रिगुणेना गुणस्वात्मा भूयते नमोनताय सूक्षि दाधा वाचवाचकशक्त नम प्रमाणा कविय शास्त्री नए प्रवृत्ताय निगमाय नमो नम नम कृष्णय रासुदेवसुताय वसुदेवसुताय चुन्नाय साता पतये नमः नमो गुण प्रदीपयुणात्म्छादनाय चुनवृद्योपल्याय गुणद्रष्टे अव्याा सर्व्याद्धि के नमस्ते स्तु मुनिय मौनशीलिने वरगतिय नम अविश्वाय्वाय तद्रष्टैसे हेतव संहश जन्मस्थित संयम प्रभो गुणैरनेत काल सृक तत्वस्वभाया मोक विहारिहसे तस्वे मूर्त तनस्त्रोक्या शांता अशातावुत मूढ़ो नय शांतास्ते ह्यधुना वितु पातु ते धर्म परी सहेहत अपराध सहृदर्द्रा सौ प्रजाकृतर्हसी शान्ताूश्चानत अवगवन्णस्त श्रीडम न साधुशोच्यादीयता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 आपकी क्या सेवा करें क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के चरणों की ठोकरों से काले नाग के फल छिन्न भिन्न हो गए थे वह बेसुद्ध हो रहा था जब नाग पत्नी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया धीरे धीरे कालीनाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई वह बड़ी कठिनता से सांस लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला कालीनाग ने कहा नाथ हम जन्म से ही दुष्ट तमोगुड़ी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है इसी के कारण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 मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है इसलिए जा अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालीनाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की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 जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है यात्रा की लीलामृष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विष्हीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया